पातंजलोग प्रदीप सदर्शन समन्वय चेतन तत्व पुरुष दृष्टिअंतकरणों के समष्टिअंतकरण के साथ संबंधित होने से जीव ईश्वर का ही अंशरूप भिन्न भिन्न भिन स्थानों में बतलाया गया है यथा रसोपि नित्य विमलोपाधे गुण ईश्वरों हेय क्लेश मुखैर्गुण विरहित मुक्त सदा निर्गुण सौष्मा बुद्धिगुण स्वयंतांसा कृपा सागरो दीनान्मोचय प्रभुर्गुणमय पाशं योगवार्तिक जो चिन्मात्र होकर भी नित्य विमल उपाधि के गुणों से ईश्वर है जो क्लेश प्रमुख हुए गुणों से रहित सदा मुक्त और निर्गुण है वह कृपा सागर प्रभु स्वयं बुद्धि गुणों से बंधे हुए अपने अंश हम दीनों को लीला के तौर पर गुण में फंदों को जलाते हुए मुक्त करें तथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसलिए यद्यपि पूर्ण अंश में जीव ईश्वर नहीं हो सकता किंतु उसकी उपासना द्वारा जिन गुणों द्वारा उसकी उपासना की जाए उसके तदनुरूप होकर उसके अनंत ज्ञान धर्म ऐश्वर्य वैराग्य इत्यादि गुणों को ब्रह्मलोक में उपभोग करता है इस अवस्था के लिए भी वैकृतिक बंध अर्थात मनुष्यलोकों के बंधनों की अपेक्षा से मुक्ति का शब्द प्रयोग किया गया है इस मुक्ति की अवस्था में जीव संकल्प में होता है यथा श्रृण्वंध श्रोत्रम भवती अहंकारो भवती सतपथ यह यदि स यदि पितृलोक कामो संकल्पेवास पितर समतीयते संकदेव तो तत्ते अतएव चानन्यधिपति ब्रह्मसूत्र इसका अनुभव विचारानुगत सम्रज्ञा समाधि की ऊंची अवस्था में होता है आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता है दोनों शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व के सूचक हैं आत्मा पिंड की अपेक्षा से और परमात्मा ब्रह्मांड की असंप्रज्ञात समाधि में सर्व वृत्तियों का निरोध इस दूसरे प्रकार की मुक्ति का अनुभव है असंप्रज्ञात समाधि में सर्व वृत्तियों के निरोध होने से शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति होती है किंतु चित्त में संस्कार शेष रहने के कारण पुनः व्युत्थान अवस्था में आना होता है चित्त में संस्कार शेष की निवृत्ति पर चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने पर जो पुनः व्युत्थान में न आने वाली शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति है वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है गताह कलाह पंचदश प्रतिष्ठा सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माण विज्ञानमयच्च आत्मा परे व्यये सर्वी भवती यथा नद्यन्द छंदमा समुद्रे स्तम नाम रूपे विहाया तथा विद्वान्म रूपा विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैत दिव्यम मुंडक उपनिषद उनकी पंद्रह कलाएँ अपने अपने कारणों में चली जाती हैं और उनकी सारी इंद्रियाँ अपने सजिश देवताओं में चली जाती हैं उनके कर्म और विज्ञान में आत्मा सब उस परले अव्यय ब्रह्म में एक हो जाते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो देती हैं इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्म का जानने वाला नाम रूप से अलग होकर परे से परे जो दिव्य पुरुष हैं उसको प्राप्त होता है यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तश्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म सन ब्रह्माप्यति बृहदारण्य उपनिषद जो कामनाओं से रहित हैं जो कामनाओं से बाहर निकल गया है जिसकी कामनाएं पूरी हो गई है या जिसको केवल आत्मा की कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंचता है इस प्रकार की मुक्ति ही सांख्य और योग का कैवल्य है ब्रह्म के सबल स्वरूप की उपासना और उसका साक्षात्कार शरीर चित्त से होता है शुद्ध चेतन तत्व में कारण शरीर तथा कारण जगत परे रह जाता है यहाँ न द्वैत रह जाता है न अद्वैत